के बनाने के अपने को दिखाने वाली बात को तो बहुत दिख रही है पर निदान सत्य है की सुख नाम की पशु उसके जीवन में आ ही नहीं सकती अब उसका और उसका मन भगवान की ओर नहीं जाने लगा है तो चाहे कितना भी बड़ा आदमी सरकार की दृष्टि में माना जाए और महा गया भी बड़ा ही कुछ वे व्यक्ति माना का मन ही भगवान में लग रहा है तो उसने आनंद शांति की उसकी निरंतर बढ़ती ही चली जाएगी पर शून्य होता चला जाएगा आनंद उसके पीछे पीछे जैसे पीछे मानिए चाहे मत मानिए विश्वास करिए चाहे मत मान करिए सिद्धांत जो सबसे सिद्धांत तो है बड़े बड़े मनुष्यों ने हर काल परिष्म किया है उसी को मैं चाह रहा हूँ अगर आप विश्वास कर सुख में चाहते हो तो मन की वृत्ति को जगत से हटा करके भगवान की ओर लगाइए अगर आपको सुख उत्पेद हो तो नहीं तो दुख तुम जो तुमने छूटना असंभव है असंभव जो आप कहने के लिए तो खाली इतना बैठ करके कहने की बस वृत्ति है हमारी भगवान की ओर अगर आपका आग तो मन गौरने लगा है घूम घूम कर कितना भी अजाने भगवान की ओर चला जाएगा तब समझिए कि आपके जीवन का सुख का द्वार खुलने में देर नहीं लगेगी आप शांत सकते जगत के किसी व्यक्ति के द्वारा न न मानने आरोप भी आपका सुख शांति का मार्ग इतना होता चला जाएगा आप मनी मन ही मन अनुभव करके देख नहीं सकते जीवन में मैं तो क्या मत कर रहा हम कि छात्र वृक्ष व्यक्ति मेरी ये बात सर्वथा सर्वान सत्य आपके जीवन में प्रतीत हो जाएगी अनुभव हो जाएगा कि सुख सुख नाम की वस्तु भगवान जी ने कहा था उस वास्तव में उसी के भाग्य में है जो कि अपन भगवान की ओर लगा है अन्यथा वो कितना भी अपने को बड़ा सहज नहीं होती है दूसरी बात ये एक में एक चिंता मनुष्य को घेने रहती है आज किस चीज की चिंता है आज किस चीज की चिंता है एक दिन ऐसा नहीं मेरी भेजता की निश्चिंत हो और सुख की नींद हम सो जाते हैं कहीं कोई विचार ही नहीं ये काम बाकी है ऐसे करना होगा ऐसे करना होगा हम करते रहते हैं परन्तु आप करके देखिए अभ्यास किए पंद्रह मिनट बीस मिनट बाद घंटा करने लगी मन के जहाँ होने लगा ऐसी विशाउं थी, थी जीवन में कभी नहीं मिली आपको मिलने लगेगा और प्रकाश का द्वार खुलने लगेगा अपनी ज्ञान में आप भगवान को संबंध जोड़कर बनाए रखकर आगे बढ़िए जो काम करिए उसने भगवान को सम्मिलित रखिए तो क्या होगा आपकी जितनी दुहापोह है सब समाप्त तो तो होने लगेगी और आप बहुत जल्दी सुख शांति के मार्ग पर वस्तु कर लिए जाएंगे और आपका सुख और शांति का तो मार्ग तो होना बड़ा दिखने लगेगा आपको कि बाकी नहीं रह गया मन आनंद तो से भरा रहेगा और आप आगे से आगे करेंगे तो तो बड़ा ही सौ होता है तो मनुष्य का मन भगवान की वजह और वो सब चीज छोड़ कर भगवान के भगवान को विश्वास करके चल पड़ता आगे सड़वा हो जाता है जब जगत में दुखदान की वस्तु असल में कोई नहीं है मेरे मन की मूर्खता थी मेरे मन का पागलपन था मेरी मन की मान्यता थी दुखदान की कोई वस्तु है नहीं हो और देखिए अगर विपत्तियों के जाल से भी आप छूटना चाहते हैं मन मन में एक विचित्र जगी रहती कुछ न कुछ गड़बड़ आज है ऐसी ऐसी, ऐसी। तो सबकी एक ही जगह है अधिक से अधिक देर तक भगवान का चिंतन करते रहिए परिणाम यह हुआ कि चिंतन के प्रभाव से आपका सारा कष्ट अपने विचित्र ढंग से जैसे पट्टा चला जाएगा बादल जैसा पट्टे चले जाएंगे पटाश आगे बढ़ता चला हमको कोई आठ बात कहनी नहीं हमको ऐसे ही लोग कहने से भैया कोई घर दादाजी आज बैठ जाइए बस तक तो, तो मैं भी देख रहा हूँ झुके से समय कट जाएगा तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी विपत्ति हो आप करके देख सकते हैं जहां आप भगवान का चिंतन आरंभ करेंगे सक्ष माग मिल जाएगा आपके कष्ट की जाएगी देखिए जीवन में मुझे तीन बार मृत्यु का सामना करना पड़ा है और ऐसे विचित्र ढंग से करना पड़ा है की जिसमें सामने जैसे नॉर्थ मुंबई मुंबई खड़ी थी और ऐसी विचित्र घटनाएं हो जाती है भगवान के चिंतन करती जाती अब जो तो हमको भय भी नहीं लगता कुछ भी भयन वस्तु हमारी है तो मस्ती का एक बड़ा पवित्र जीवन को तो बिता रहा हूँ और क्या कहूँ परंतु हिछा वार ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में आई है ये सामने युवक खड़े और दो मिनट तीन मिनट तो के बाद तो जाना है बुरा पर मेरा मन तो ही शाम को तो जाना रहा करे की, की भी भय या दुख की छाया मुझे नहीं आ सकी और वाले शांति का फिर देखता तैयार अचानक देखिए और तो कुछ तो बहुत पढ़ने लिखने के जरूरत नहीं है कोई जैसे देखिए उन्नीस से चौंतीस का भूकंप उन्नीस से चौंतीस में जो लोग उन्नीस से चौंतीस में, कि फैंटिस में।, चौतिस में।, चौतिस में।, चौतिस में था कि पैंतीस में चौतीस में चौंतीस के भूकंप की बात है कलकत्ते में छत पर खड़ा था छत लगेगी यूँ यूँ ढाच रहा था यो छत सर so मैंने देखा सर बात नहीं कहाँ ऐसी जीवन खकेगा और थोड़ी देर सर तो कोई ऐसी घटनाएं हुई थी महाराज की मैं आपको क्या बताऊं, मैं कुछ बना करके नहीं कर रहा हूँ ऐसी ऐसी गुटपूर्ण घटनाएं हमारे सामने आई चौरा और भगवान का चमत्कार भी प्रत्यक्ष देखने में आया सुनने को भी गांधी जी उस समय पटना में शिविर बना करके काफी दिन रहे जो भी हो मृत्यु की भी घोषणाएं ऐसी क्षण क्षण में रक्षा करने वाला साधक था और उनकी रक्षा हो गयी मुजफ्फरपुर के पंडित बिल्ली हाई जी के शुक्र का नाम ग्राम बड़े पैसे वाले ने क्या हुआ अपने घर के बाहर गए थे तो पशु पशु दोनों चले गए तो बड़ा आलिशान पंखा था उनकी लड़की जो थी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भक्तिमती थी बेचारी चौथे चलने में या तीसरे चलने में यह कर भगवान की उपासना करती थी पंद्रह सोलह साल की लड़की क्या हुआ कि जो भक्ति नाचने लगी यूं तो बेचारी घबरा अब घवरा करके वो और तो कुछ जी श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसको उठा से, से चुका लिया और जब बड़ी तेजी ऐसी पहले चलते दूसरे चलते दूसरे चलते पहले करने में पहले चलने ऐसी जब वो आनंद में आ गई जाए तो सारा मजा उसी भूकंप में उसके ऊपर आ करके गिर गया और तुम ही करोगे क्या अलग विचित्र ढंग से उसकी जैसे एक बड़ा बड़ी ऐसे करके तो उससे ऊपर तो आ गया चाहे इधर बन गये और तो उस मिचाई को लगा तो दम धूखने लगा खराब नहीं सब तो उसने भगवान से उसको लादी किया है ना ऐसे करके छुटारा रंग से तो छोटा सा बालक नौ दस बच्चा बालक हंसा हुआ सामने खड़ा हो गया और बालक उसे बोला कि तू घबरा मत तीन दिन के बाद तुम्हारे माँ बाप सब्जी हटा करके तुमको जी निकाल लेंगे और खड़ा हंसता रहा तो उसके मन में कोई दुख नहीं रहा सात की लिए पश्चिम साँस के लिए पूजा हो गई थी वो पूजा भी मच और वो बेचारी बड़े मजे में पड़ी तुम्हें भी करनी जी बेचारे कुछ भी आदमी सुतने आदमी थे शौसके दिन रात बिना खाए के तीन दिन तक लगातार लंच घर तो गयी ही उसका शौक निकाले निकालने लगे उसके बाद ऐसी भी, तो भी, भी कर है। है थोड़ी देर के बाद जो होश में आ गयी होश में आ गयी तो बेटी <Group> कैसे क्या, क्या हुआ तो बाबू जी मैं जब झेलने लगी धरती तो मैं भाग भागने के समय गोपाल जी के कहां के था। था। तो, मैं तो मैं आई थी ऊपर से कहा आंग दम घूसने लगा मैं खबरा करके गोपाल जी को याद जो मैंने किया एक कि नौ साल, साल के बच्चा हमारे सामने शाम बढ़ गए तुम्हारे माँ बाप सब आत्म करके सबाकर तीन दिन तीन दिन के बाद निकाल लेंगे तो मुझको तो पता नहीं लगा कि कितनी देर हुई केवल वो बालक खड़ा था कभी थोड़ी देर पहले लगा वो चला गया और आप लोग ले निकाल लेगा ये घटना खो मैंने जाँच करवाई इजाजत के वह जीव के तरफ जो भी हो मेरे कहने का मतलब की आपके जीवन में कष्ट हुआ था ये दुख हुआ था जाइए आप सूचना चाहते हो की भगवान निश्चित रूप है कोई ना कोई उपाय भगवान कर देंगे और आप के लिए मैं क्या कहूँगा आपसे पर मैं जीवन का ओम रोम की सच्चाई लेकर के अपना अनुभव बता रहा हूं और जो जांच करने के बाद सबकी घटनाएं की नियुक्ति का उल्लेख करता हूं और तो मैं क्या कहूँ महाराज अब आज कल कल भेजा कल कल, कल, -कल बस मिलना होगा बाकी इस समय मैं परिक्रमा के लिए आऊँगा क्या करूँगा जैसा हमारा जीवन होगा खत्म जी तो दूसरा जीवन हमारा है आप लोग आप प्रत्यक्ष रूप ऐसी सब भगवान के हमारे सामने सब लोग प्रणाम प्रणाम होते कण कड़ ऐसी रोए रोए से बस हम और क्या कहे बस इतना ही हो रूम रूप का सद्भाव देकर के कह रहा हूं कि आपका परम आप सुनो का परम मंडल हो परम मंगल हो परम मंगल एक सज्जन प्रधान द्वारा क्या है? कहत सुनत समझत कोई मानव जो सज भोला सबकी रहत निरंतर शिलवात जो करत भाव रथ भक्ति कोई देखत निकुंज की लीला अंकम दिव्य नहान जिनको जय अधिकार दिखावत स्वयं मुगल भगवान योगी आदमी को भोगा शक्ति छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए पहला निरंतर सेवा रक्त दूसरा प्रश्न और भावरक्त भक्ति क्या है ये दूसरा प्रश्न पहला प्रश्न क्या योगी <स्थाँगा> तो आदमी को भोगा शक्ति छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए तो, तो जो भोगी आदमी है ना वो माने कि मैं भूमि भूमि नहीं हूँ केवल प्रश्न के लिए जो जो सज्जन प्रश्न है हो तो उनका समाधान तुम्हें करने से तो अगर सचमुच उनकी भोगशक्ति उनके अंदर है या उनका मन व्याकुल है वो तो छोड़ना चाहते, है तो पहले वे सोचने तो अगर मेरे भोग शक्ति है तो तभी छूट सकती है कि जब मेरा मन तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो क्या बात बना करके कुछ भी चिट्ठी लिख करके चाहे जैसे भी पूछ लीजिए अच्छी बात पूछनी अच्छी बात करनी बड़ी अच्छी चीज है परंतु भोगा शक्ति छूटने की जब तक उन सज्जन की आंतरिक तो इच्छा नहीं होगी उनको बड़ा बड़ा कष्ट नहीं होने लगेगा कि क्या करूँ कैसे उपाय से हमारा हमारी भोगा शक्ति सकती और यदि यहाँ उनके अंदर तड़पण आई पाका जाएगा, उसके उसके जाएगा, कि भगवान की कृपा एक फण जरूर ढलक जाएगा ऊपर उपाय मिल जाएगा छोटे क्योंकि कैसे अपने आप नवीन तो से नवीन कोई उपाय आ जाएगा ध्यान क्या सवाल है निरंतर प्रणी ऐसी क्या बात करेगा निरंतर सेवावक्त तो मैं इतना ही समझा कोशिश करके की भगवान का चिंतन निरंतर होता रहे जिस भाव मीलाओं का चिंतन हो अथवा अच्छा प्रकार जिस किस प्रकार ऐसी से भव सेवा आम भाव ऐसी मंगता है भट जन मैंने भगवान ऐसी भगवान की सेवा का नाम उस सेवा निरंतर सेवावक् सेवावक् वही है भगवान की भगवान के चिंतन में मन हिला रहे लगा रहे सबसे ही समझ पाए हैं हम भक्का तो देना पिछली बात हावर भक्ति क्या है हावरत भक्ति ये तो सवाल ही चला था हमको हावर भक्ति हावर भक्ति हावड़क भक्ति जो हम हावरत भक्ति भाव भी हो और तुम उसमें आनंद भी आने लगे और इसके बाद फिर भगवान का चिंतन हो को भाव रखती है भाव क्या है भाव दो सच एक भाव तो सिद्धि की दशा आने से पहले उत्पन्न होते है उसका नाम रसी रहता है इसको भी भाव कहते हैं और दूसरा भाव होता है कि जब मनुष्य को प्रेम का प्रेम मनुष्य को प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद प्रेम का परिपाप होकर के उसका नाम मानता है स्नेह स्नेह का परिपाप हो परिपाप होकर के फिर मान, मान का नाम मानता है भान भान का परिपाप होकर के फिर उसका रूप हो जाता है प्रणय कहलाता है वो इसके बाद प्रणय का परिपाप होकर के उसका नाम राम हो जाता है, का राग, हो है। राग का परिपाप होकर के अनुराग बन जाता है अनुराग का परिपाप होने पर भाव बनता है और भाव का परिपाप होने पर महाभाव इतनी आठ पीढ़ियाँ है तो उसी में एक जो भाव है रसी को भी जो प्रेम प्राप्ति के पहले की दशा होती है जिसके लक्षण माने जब रसी की दशा उत्पन्न हो जाती है तो शाम की रक्षा आशावन दोष आशा नाम गाने ना, पीती इस प्रकार के सौ लक्षण उसके अंदर मनुष्य के उत्पन्न हो जाते हैं वो दशा भी रसी का नाम रसी की दशा है उसको भाव दूसरा नाम भाव हो जाते हैं भाव रथ तो जिस भक्ति में जिस भजन में भाव भी हो और भी हो मैंने आनंद तो भी आने लगे मानव तो आन। तो प्रेम का तो तो माने यही समझ का तो मैं बता सकता तो हूँ किसी तो अच्छे पंडित महात्मा जब तो पूछना चाहिए हम तो बहुत कम पढ़े लिखे आदमी है अब उत्तर तो करने की न हमारी आदत है न हमारी भूमिका है और क्या कहें तो छिसम्बर उन्नीस सौ अठहत्तर को गीता वाचिका में परिक्रमा के बाद पूज्य श्री राधा बाबा के उपदेशान किया जाए अलग दिन दिखाएं भाव भी तनींद्रिय निश्चित याद नहीं हूँ मैं इसे गाड़े से आसपास में नहीं हूँ इसे आसपास मेरा याद नहीं है इसे याद करने के लिए तल्ली गाता मैं कभी नहीं हूँ माँ <gener vivid> <odưng> <exactementimasdır> <gigavaya days> संगमं इसलिए पर्याप्त है इसको तलापन के पर्याप्त है अब उन्हीं के सहारे तो भाई बाल के भाई बाल के भाई बाल के भाई बाल भी जो याद नहीं है। है। तो तो मुझे याद है नहीं का है बंदी कथी है उन्नीस सौ ग्यारह में टोटल भाई का नामी को तो बारहवीं तो पकड़े गए बचपन से ही घर से गिरस्त रहते थे उनके हृदय में जलती रहती थी। थे तो किसी को कुछ कहते ही पर मनी मन का मन जिसके लिए प्राण में खबर करके मनी मानों के मन में लालसा से साण चला जाए कुछ भी हो जाए और तो मेरा देश भारतवर्ष और इस इच्छा को लेकर बालों कोचारा प्रयास करने लगा अपने ढंग से अंतिम बाल मुकुंदा पकड़ा गया जो पकड़े गए उसके बाद उनको बहुत पेशता हुआ उनको पूरे बाल मुकुम देखते तो बचपन में बिल्कुल व्यक्त से रहते थे लोगों ने उनका मन इसी प्रकार संसार्ञ कर दिया क्योंकि तो पत्नी का नाम था रामरेखी बाई राम रेखी बाई पत्नी है बड़ी सुंदर थी बड़ा सदरशाली बड़ी निच्छा के पति को ले परंतु जीवन में पति को अपने भावों के बंधन में खुशा नहीं बाल देश के लिए निछावर होने की तैयारी कर चुका है, है, ये बालू के तो का तो उसने पूछा कि हमारे पति को खाई लो तो ले क्या लेनाया तो भूली मिली रोटी मिलती है और धूल मिलती है भाल मिलती है खाने के लिए जो मिलता भी लेती अपने बर्तन में ले लेती और उस पर सा बालू बर्तन में रखती रखी से बालू लेते हुए बालू के रोटी और दाल खा लेती है तो वो कैसे उसको बचाने की सजा होगी बालू के लिए उन्होंने गया और को बाहर निकल लेगी भाई परमानंद जब वहां पर लौटे तो राम रिटा पत्नी भाई भाई हो चुकी थी सौ के समय की भाई परमानंद घर में आए और उसके दरवाजे पड़ गए तो पूछा आप भैयाई से केवल इतना ही तो भी ना था था। तो थे भी बोल चुके भाई करवाई बहुत ही दुर्द नहीं था अपन मार की लगा के सबसे को बैठी थी राम के भाई ने सुन दिया तो तो वो वो पागल में प्रभो प्रभो थोड़ी बोले बोले सुना करो सुना करो शरीर का काम करो ऐसे कैसे बनेगा देखते देखते देखिए जब देश प्रेम की आग जलती है और पति प्रेम की आग जलती है ऐसी कमों को मिला नहीं हमारे घरों में पर तो आप लोगों को कल्पना नहीं हो सकती कि भगवत प्रेम की आवेश जो रहती है क्योंकि भगवान के प्रेम के आवेश में जब पागल हो उठता है उसकी कैसी दशा होती है कैसा वो होता है कल्पना भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने लोग तो वो दशा इस दिशा की और हमारा कदम हमारे कदम बढ़े तब तो कुछ तो कल्पना है मैं कहना ही चाहता हूँ समय तो भी आज नहीं तो है और तो संचार तो तो भी चाहिए क्योंकि बहुत का काम सहाना है अभी हमारी बात पड़ जाए सब को देख करके उनको करवा देना है और इन कैसे हो गया और क्या समय तो मैं ही तो है नहीं। तो मैं ये कह रहा था आप लाल प्रधान बड़ी कृपा है सभी रूपों तो में अगर मेरे सत्य आरोप विश्वास करती एक भगवान के सत्य हमारे और मन कोई आशंका नंदन महाराज जो भी दिव्यान में कहे कदाचित बड़े भाग्य ऐसी बड़ी कृपा ऐसी अगर ऐसी स्थिति के ऊपर भगवान की कृपा का एक कम झलक जाए और भगवान की ओर चले, कैसा जर्मल झूमल से हो जाएगा कितनी लगन में आ जाएगी उस सुंदर उसकी कैसी संपूर्ण के सांसि कैसी होने लगेगी ये बाणी को कहकर जो है मेरी प्रार्थनाएं की है कि आप लोग अपने पर भी कृपा करेंगे हम प्राप्त आपके भी पर है, है कि मन तो आपका थोड़ा बहुत ही भगवान की ओर लगने लगी यहाँ वास्तव में आपके जीवन का संपूर्ण केवल वर्ष की दिशा में हो रहा है प्राय सब व्यक्ति ही जिनका जीवन सफलता की ओर जा रहा हो जिनको अधिकांश का जीवन मैंने जो करीब बासठ सौसठ वर्ष में मैंने तिरसठ चौसठ वर्ष मैंने देखा है याद है जैसे आप मैंने हम लोगों का जीवन जो है बिल्कुल माटी का बोल दिखता चला जा रहा है मिट्टी का चलो जो है दिखता जा रहा है कभी तो हमारी आंख में ये नहीं आई कि तो हम क्या कर रहे हैं तो हमको क्या करना हम चाहिए जैसे भैया भगवान जैसे एक भोजी अगर सूंगा में जाकर गोल तो छोटी तो तो तो तो तो से वैसे ही हम जहाँ एक जा रहा है तो कल हम शांति करेंगे इस दिशा में जाइए जहां जाने पर शांति का साम्जित करें अनंत अपार अखंड शांति यात्र का स्वागत करें तब सफलता की जा रहा है जाएगा अन्य कभी तो क्या कहें तो भगवान आप लोग हैं अपनी परी कृपा मैं चाहता हूँ ये की कराची ऐसी दिन में आप लोग के दिन चार अगर भगवान की और कदम बढ़ा सकते तो प्रत्यक्ष आज ही भगवान वैसे ही है आर्यन की असार अनंत दया का समुद्र वैसे ही लहरा रहा है पर हमारी आँख बंद रहे हम शराब ऐसी नशे में सो रहे हैं तो हमको कैसे ना होगा की तो भगवान तो किस्से का कितनी दिलक सकती कितनी सुलभ बचती है नहीं क्या करते है मैं ये कह रहा हूँ देखू आज मेरा समय ऐसी गिरा गया इसीलिए तो हमारे जीवन में मैं देखता हूँ तो अब मेरा काम समाप्त हो गया मैं जो कुछ कर सकता था कर चुका हूँ आगे ऐसा लगता है अनुमान है हमको ठीक पता तो ही आरोप कल या पक्ष पता चल जाएगा तो मैं मान बोला कहने नहीं आऊँगा ठीक कुछ काम के लिए है हमारा। तो उनसे तो तो मैं इतना भी चाह रहा हूँ जो भी आप लोग अपने हाँ आए हैं सबके चरणों में आराम से बंधन इसलिए कर रहे हैं तो तो है। तो है। है। कि प्रभु सभी आप लोग हमारे द्वारा अपनी जानने महसूस करती जीवन भर किसी के उम्र को मिखाओ और कुछ ऐसी स्थिति है मैं कैसे कहूँ तो ले तो लगता है कि आप कहिए है ना ये तो जी बदबा तो तो को है जी जी रहे बोल रहे हैं कि बाबा जी को जीवन कोई था लेकर है नहीं जरूर रहेगा भी वो भी बोलता है और वो कौन बोलता है इसको कौन होता है तो इतना ही कहते वल्लभ भाई पटेल बड़ा खराब बोलते थे तो पाकिस्तान बन चुका था तो पाकिस्तान को जब भी का कॉलेज काश्मीर शुरू होता तो सीधे उनकी भाषा ये होती तो पाकिस्तान को क्या कहते कुत्ता था कुत्ता भी मांगता था रोटी मांगता था कैसे ही हिंदी भी निर्घाती है हिंदी सीख तो उन्हें आते नहीं कुत्ता था कुत्ता रोटी मांगता अपनी रोटी में से तो तोड़ करके एक टुकड़ा दे खा ले दुखना हमारा झुकेगा और वहां लीजिए उनके जाकर छोटा सा बच्चा रेडियो पर बैठ करके दूर रात कारण एक घाट तो था अच्छा करके एक घाट का जो मारता वो तो रेडियो के परंतु मतलब वो वहाँ से बिजली ऐसी तो रहते ही देख के हम जानते ही हम आपको क्या कहें तो वास्तव अगर हमारे द्वारा किसी को कड़ी बात सुनने की धोलने वाला को गौर होता है नाम तो भगवान जी के लगी गई है इतना बढ़ता की नीचे आदमी खाते जाए और मेरा तोने से भगवान का तुम भी नहीं ना वो तो दूसरे बड़ियों से भरना लग जाएगी जहाँ पर चर्चा तो हमारी किसी बात है अरे किसी को कभी भी जीवन में अपनी जान में कहीं बोलता हूँ जरूर <laughs> बोलता हूँ कहीं बोलता हूँ कि नहीं बोलता तो कौन बोलता है कहना है कि सात बोलता है विरासत बोलता है दे तो सब बोलते बोलता है कहीं ना दम करीब पसंद में फंसा भी हूँ और जोड़ता नहीं हूँ तो अगर किसी का जरा भी डर मुंह लिखा हो तो हम हाथ जोड़कर देखिए चरणों में अनंत बंदन के साथ मैं सवाल चाहता हूँ महाराज हमारे द्वारा आपकी कभी कोई पानी नहीं हो